खिसके दे करी कॉल करार विशा रो जियना बिनु भज नहरा बरन बेद बेदांत चाहो जुग नहीं अस्तिर पावत बेसरा जोग जगन तपद ने मत भटकत फिरत भोर अरु सानर मुनि गन पजी पजिहांत न मिलत बहुत सलाभ साहब अलख लेख निकट ही घट घट नूर ब्रम मकुदारो जत नारद सारद अस जा तु है समय दिवस युजा सुगमय उपाय जुगति मिलवे बीख सदगुरु से काम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 मेले में भटके हुए एक बच्चे की भां थी दे कर कौल करार बिसारो और ऐसा नहीं है कि अगर हम याद करें तो हमें यह कौल करार यह आश्वासन याद ना आ जाए जो भी थोड़े शांत होकर बैठते हैं उन्हें तत्क्षण स्मरण आ जाता है एक विस्फोट की भां थी भीतर ये बात स्पष्ट हो जाती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 वो जिंदगी तो मौत है वो जिंदगी नहीं जिसमें बराए रास्त हो उनसे मुआमला वल्ला एन होस है वो बेखुदी नहीं एक खून अंदलीप के दम से थी सब बहार फूलों में अब वो रंग नहीं दिल कसी नहीं अल्लाह रे हिजरे यार की हैरत तराजियां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 कि सामान लाना तो मुल्ला कुर्ते में गांठ बांध के बाजार गया सुबह का निकला सांझ घर लौटा पत्नी ने कहा सामान ला उसने कहा कि नहीं मैं ये पूछने आया हूं कि यह गांठ किस लिए बांधी थी गांठ ही बांध लेने से कुछ भी ना होगा हम सबको भी बहुत गांठे बांधकर भेजा गया है इस संसार में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 तू तो गलत कारण से ले आया है तेरे मन में प्रेम का उदय नहीं हुआ है तू लोभ से ही आया है ये दान नहीं ये तो सौदा है फिर तू तो गरीब आदमी तुझे तो भी और असरफियों की जरूरत हम अमीर हमें और असरफियों की जरूरत नहीं तू ले जा गरीब आदमी से क्या लेना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 लेकिन हेमा मालिनी को साथ में खड़ा कर दो कहो कि हेमा मालिनी कहती कि लक्स टाइलेट साबुन ही सर्वश्रेष्ठ साबुन हेमा मालिनी को तो देखना ही पड़ेगा उसी के साथ देखने में लक्स टाइलेट साबुन की टिकिया भी देखनी पड़ेगी और जब हेमा मालिनी कहती तो समझो वेद कहता है असत्य तो हो ही नहीं सकता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 इस पर बहुत प्रयोग किए गए और पाया गया कि चेतन को पता नहीं चलता और अचेतन पकड़ लेता है और आदमी बाहर जाके वही आइसक्रीम खरीद लेता जिस आइसक्रीम को अचेतन को पकड़ा दिया गया है ये तो बड़ी खतरनाक खोज इस खोज का उपयोग राजनेता करेंगे मुरारजी भाई देसाई को ही वोट देना ये दिखाई भी ना पड़े ये सुनाई भी ना पड़े